सुधादि का भ्रष्टधा तो हो गया था कृषक विलेखन चलेगा ये विलेखन का था लेखना नहीं भूमि कर्षण कृषक कर्षक कृषि करने वाले कर्षति पापम थी कृष्ण इसे सब बनता है कृष्ण कृष्ण विलेखन है भूमि कर्षण भूमि में कृषि करना स में अ है क्या है अः सरितेत सरितेत में क्या सम होगा कृष्ण में अ सरितेत कहेंगे तो क्या समाश होगा सरित ईतिहा सरितेत करेंगे तो अकार को सरित कहना सरितेत कहेंगे तो असो सरित कर्म धारक करेंगे तो चलेगा सरित उसकी संज्ञा की सूत्र से तो सरितेत कौन हुआ कृष्ण धातु हुआ सरितेत तो तीप सब सब होगा ना <laughs> सब प्राप्त है उसके बाद करेगा तो तुद स स करने के पहले किस धातु से पुगंत लघुपद से गुण हो जाएगा ना नहीं पहले पुगंत लघु पद से गुणा कर दो उसके बाद करो क्यों नहीं होगा कौन नीति है गुणा करने पर क्या ऐसा लगेगा पहले भी लग सकता है किंतु स यदि पहले हो जाएगा पुगंत लघु पद से लगेगा इसलिए फुगंत लघुपत नृत्य है एस तो नृत्य है पहले स हो गया स होने के बाद क्रिशति बन गया फुगंत लघुपत से गुणों को कौन निषेध करेगा हैीत अंगीत क्या पर में गीते गीत क्रिशति और आत्मने पदे में क्या होगा कृषति बोलो आत्मनिपद बोलो क्या बोला कृषादी किसने बोला कृषाति के आगे हाँ कृषि किसने बोला था हम्म बोलो कृषाते कार में पद में कृष तो द्वित्व हो जाएगा नौ लाने पर कृष्ण होता है द्वित होने के बाद अभ्यास में क्या सूत्र लगे पहले उरथ आगे।, आगे आगे आगे हैं हो गया च क्रीस अग्रे नल गुना होगा सार्व आध्यात्मिक सूत्र से किस आ, गुना से गुणवन से उन प्रयोग करके क्या बनेगा चक्कर स क्या बना अतुसने पर च क्रिश अतुष चिश अतुष अभी क्री के क्यार को पुगंतल पर से गुण कर दो कर्स बनिया गया क्यार बन गया नहीं होगा क्यों इन देखो गुण होने पर असंयोग हो गया असंत ले टीके से लगेगा संयोग तो हो जाता है गुण करने पर संयोग है ना नहीं रहस्य संयोग हो गया ऋण रफर होता है कृषि को गुण करेगी तो कर्ष हो जाए ना नहीं रहस्य हो गया संयोग हो गया असंयोग कितने किसे लगे तो संयुग तो है।, है नहीं नहीं इसके इसका समाधान किसी को मालूम है तो लेकर देखा जल्दी ढूंढना नहीं ढूंढना पीछे मालूम है किसको हैं नहीं नहीं दीर्वचन है नहीं कैसे तो हो जाने पर हो जाएगा, से मिलेगा? अच्छा देखो प्राप्त है अशिकित तो प्राप्त है, है, तो है दोनों में पर कौन देखो प्रतिशत है परम कार्य पर है पर गुण हो जाएगा गुण होने के बाद आगे फिर असमवार लिट कित क्या हाँ लिखा है पुस्तक में क्या बताया था किसको क्या बताया था हाँ लिखा था बाद में अपने ऋदु पदेभ्यो लेट कि पूर्वाभि प्रतिषेध है न पूर्वा प्रतिशत से पहले कित हो जाएगा नहीं तो वे प्रतिशत परम कार्य करें तो पहले गुना होना चाहिए भारतिका है किसके पास लिखा है देखो देखो कहीं है तो देख कर पढ़ो याद हो गया अभी इतनी जल्दी भूल गए हाँ पहले की तो से आगे गुना नहीं होगा क्या बनेगा चक्र ऐसे सूत्र लगेगा नहीं वो तो नहीं लगे क्या बनेगा चक्र है ना चक्री क्रह कैसे होगा अमागम होगा क्री को करा बोलते हो क्या अम हाँ, कर के बोलते हो चक्री सतु क्या बनेगा बोलो चक्रस चक्कर शिव चक्कर शिव गुण कर बोला थाल में क्या होगा ये धातु सेट है अनिट है अनिट है तो थाल में क्या दो भी रूप बनेगा आप क्या बनेगा चक्कर सीतो और दूसरा रूप क्या बनेगा नहीं बनेगा फिर भी बोलो चक्कर से तु पद में गुणा कहाँ होगा बोलो कहा, हो कहा, कहा। गुण होगा नहीं होगा क्यार बनेगा बोलो चक्री से ध्वी क्या बोला चक्री ढो चक्री के आगे ध्व हो गया डोम होगा चक्री ढुए बोल चक्री धोए बोलते क्रीमे रही नहीं चिक्री धुए कैसे होगा ढोम होना चाहिए ये चक्री बोलते ना चक्री ध्वे क्यारो बनेगा चक्री सी धुए चक्री ध्वे क्या चक्री सी ध्वे अंग इसमें कोई कौन अंग है संग नहीं चक्री अंग है इना तो अंग है नहीं हाँ ये लीट लकार हो गया लूट में लूट में कृषि धातु तो सेठ अनेटे एकाच उपदेश अनुदाता से टीका निषेध हो जाएगा तो सूत्र है अनुदातो चर्दुप्यतर उपदेशेदुपा से जलादा बकिकी अनुदात आगे च ऋतु क्या से क्या सो आदगुण मैंने नहीं मालूम क्या के आगे ऋतुपथ है चेगे री रहेगा च में अ है आगे री है क्या सो लगेगा आदगुण अवन है च में अगे अचहे आगे री गुण रप हो गया चार ऋ दुपद से मैं च ऋतुप से अत्र ऋतुपद से उपध्य स ऋतुपद जिस धातु के उपधार रिहो उपधा रिदा उपधा मे रि अच्छा धातु अनुदात है स बताओ अनुदात कैसे पता चला हाँ ठीक अनुदात ईटन एकाच च अनुदाता अता ईटन निषद्वा अनुदात हो तो निषेध होगा नहीं तो निषेध होगा और तो क्यों नहीं है वह स्वरित हो गया रहा नहीं स्वरित कहा जाएगा जा जा, इसको स्वरित नहीं कहा जाएगा जा। जो श्रवण होता अचरी वो क्या है अनुदात ठीक है तो ऋदुपद है अनुदात है विकल्प से अहम होता है उपदेश से अनुदात हो या रुदुपद उपदेश अवस्था में अनुदात हो ऋदुपद हो तसे अहम होगा विकल्प से झलादो अकिति झलादी अकित पर में नहीं हो तो नहीं होगा इसलिए लीट लकारे में लिट के कित वहां नहीं हुआ ताश में कित, कित पर में है ताश झलादी है जल कौन है तकार तो ऋदुपद है कृषि धातु अन्नदात है तो विकल्प से हम आ गो हमका मकार ईद संज्ञा है हल अंत्यम मृदोचन त्याग परि क्या गया री क्या आ जाएगा और एकोणसी हो जाएगा बन जाएगा क्रष्टा क्रष्टास्ट हो श्टु जाएगा क्या बनेगा क्रष्टा नहीं होगा तो कृष्ण क्रेता गुण होगा भगवान तो लग बचे तो क्या बनेगा कृष्टा दो बनिया क्रष्टा और कृष्टा आत्मनिपद में क्या बनेगा बोलो कृष्टा से ये आम पक्ष बोला या गुण पक्ष बोला सबने आम पक्ष बोला या गुण पक्ष हा गुण पक्ष बोलो परस्म पद में आम पक्ष है या गुण पक्ष है दोनों आत्मनिपद में ठीक है लिट ल में लिट परस्म में आम होगा जल है कौन नहीं जल सेव जल है श्यव का स है कित है नहीं तो लगेगा सूत्र क्योंकि अकिते है अकित है हाँ क्या सूत्र लगेगा आम विकल्प से होगा या नित्य आम पक्ष में क्या रूप बनेगा क्रक्षती क्रक्षति में पहले क्या सूत्र लगेगा सकार को क्या करना साढ़ो कश्य सकार को हो जाएगा कह आगे क्या सूत लगेगा आदेश प्रत्यय आगे क्या सूत लगेगा आप कुछ नहीं हाँ क्या बनेगा गुना पक्ष में क्या आम पक्ष में बोला क्या रूप में बना क्रक्षती आतन पद में चक्षते उत्तम पुरुष बोलो उत्तम पुरुष में बोलते ठीक से बोलो क्रक्षे मध्यम पुरुष बोलो परस प्रथम पुरुष बोलो क्रक्षते से कौन मिलता है क्रक्षते हाँ ये हो गया किस पक्ष में आम पक्ष जब आम नहीं होगा तो पर उत्तम पुरुष में क्या बनेगा गया बोलो मध्यम पुरुष में कर्छे थे कर्क्ष से इसको परसम पद में हा ये पर प्रथम पुरुष क्या बनेगा करक्ष गुणा पक्ष में हो गया लिट के कौन आगे कौन सा लगा रहा हूं लोट में लोट में आम होता है स होगा परसम ध्रुप उत्तम नहीं होगा ना नहीं क्यों नहीं हुआ बीच में कार्य तो दादी बस आठ आएगा आगे सब बीच में आतबलो क्या परेशम बोलो बीधे में परिसम पद पद आशीलिंग परेशन पता, पता। आत्पदे में आशलिंग में स्यूट होगा लिंग स्यूट सियट को ईट होगा ना नहीं ईट प्राप्त है आर्ध तो वाला दी निषेध कौन करेगा ईट नहीं होगा तो झला मिल जाएगा ऐसे अच्छा, आशीलिंग हाँ, कित है न नहीं स्यूट अतः नहीं कि सूत्र से हाँ ईट सही पाद हल पर झला दे कित जब हो जाएगा अनुंधात् सूत्र लगेगा तो हम आगम किस सूत्र से होगा नहीं होगा तो क्या बनेगा अतन पद में कृक्षिष्ट क्या बनेगा फुगंत तो लग पर से गुण होगा कित कौन है श... शिष्ट सेवट है शिष्ट कित हुआ किस सूत्र से हाँ क्या बनेगा कृषि क्षय हो जाए ना सरोकसी आदेश बोलो कृषि हाँ लुंग लकार पर्सने बदमी और क्रिस्तीप चिले लूंगे चिले स्विच स्विच होगा हाँ स्विच होने पर यह के विकल्प से स्विच करने के बाद ठीक है आ, आ, क्या आ, हाँ सल ईगोपधा हाँ यहाँ स्विच नहीं प्राप्त है उसके बाद करता है सल ईगो उपधा दल अंत है स ईग है स प्राप्त है विकल्प से सिच करने के लिए वार्तिक है वार्तिक नहीं होता तो चिल्ली को क्या होता क्या होता किस सल कौन है स यहाँ चिली को सिच करने के लिए वार्तिक है वार्तिक नहीं होता तो सीच होता नहीं होता अभी स्विच होगा या स होगा दोनों पहले स पक्षे बोलो स करेंगे तो आ, लुंग लकारे में अ क्रिश स अग्रे ती स है क्रिश क्या के आगे स है वो कीत है या नहीं हैं? है? के नहीं कित नहीं स के तो, के तो, के तो चाँगी। चाँगी। है ना अभी स है ना सल ही को बता दंड स हुआ चाँगी। वो कित है नहीं लिंग से चाह बात में परसों तो नहीं लगेगा कित होगा हैं स है समझते हो स स में पहला वन क्या है उसकी के सूत्र से हाँ तो कित होगा हाँ कित कित होने पर अभी झलाद अकिति प्राप्त होगा अनुदाता सुचुरू पदस्य हम होगा नहीं।, नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा पर, पहले प्रश्न बोते ना हाँ अकृष सर अकृषत बनेगा क्या बनेगा अकृक्षत क्या बनेगा अकृक्षत में वहाँ क्या हुआ सत्यय हुआ ये सीच पक्ष में बने पहले स्विच पक्ष दिया है क्या पहले स्विच पक्ष दिया बाद में अक्षत ठीक है स्विच पक्ष में सीच जब होता स्विच कित है ना नहीं क्यों नहीं परसम पद में कित नहीं होता है लिंग सिंचात्म पदेशु में लिंग सिंचाव पदेशु नहीं लगे नहीं, तो नहीं।, नहीं तो लगेगा तो सिच कित होगा कित नहीं होगा तो अनुदात से सूत्र लगेगा अम होगा विकल्प से एक पक्ष में एक पक्ष में अवभाव अहम पक्ष में कृषि में क्या बनेगा अक्रास अगर सिच है भदव्र जो तो हल से बुद्धि प्राप्त है रहते है उसको निशेद करने वाला सूत्र कौन है नहीं नेट लगेता यहाँ ईट नहीं है तो क्या बनेगा अकरा क्या बनेगा अक्राक्षित आगे अक्रा टाम बोलो आगे अक्राक्षित ये हो गया आम पक्ष में आम नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी बात अकाराक्षित क्या बनेगा बोलो अकार स्टाम अकार क्षम अकार क्षम स्व ये हो गया पक्ष में अन्य पक्ष में क्ष होगा क्ष होने पर अक्रिश स तकार गुणा नहीं होगा की ती साढ़ आदेश आदर्श हो जाएगा क्या बनेगा अक्रीक्षा तो बोलो ये परिसमद हो गया आत्मनिपद में चिल्ली को सिंचे होगा विकल्प से है होगा नहीं होगा पहले स पक्ष पहले स होगा साले को बधा दंटा क्ष चिल को स होगा अकृष स अग्रित क्ष की गुना होगा तो क्या रू बनेगा अकृक्षत अकृक्ष त क्या बनेगा हाँ ये अम आगम होगा नहीं होगा क्योंकि कित की? हाँ बोलो अकृक्ष त क्या नहीं अक्री छे ताम अक्री छत अक्री छे तामी कैसा तो लगा आतोंगी और से पर आताम बोले फिर अक्री छत एक सापक्ष हो गया और परिच पक्ष में है सस्याची में आकार के लोप हो जाएगा तो क्या बने अति तृक्षांत बनेगा सस्याची सस्याची हाँ सस्याची का हाँ ठीक है सस्याची अच्छु स के अकार लोप हो जाएगा तो तो नहीं हैं सची आत्मनिपद अभी हमें परसुप बोले आत्मनिपद चला है आत्मनिपद चला है आत्मनिपद तभी तो तो लगता है तो नहीं तो आतंकी तो कहां आत्मनिपद प्राप्त है तो, तो क्या सूत्र सस्याची से तो अच पर कहा मिलेगा आताम आथाम और ये हाँ तो पहले बनेगा अक्री दूसरा आगे अक्री यहां क्या लगेगा लगे है अतोने लगेगा प्रिय लगेगा सस्याचे लगेगा प्रिय लगेगा लोप हो गया मिल जाएगा क्या बोलूं फिर सुर से अक्री क्षत नहीं छे नहीं अकृक्षी अक अकृ में क्या सूत्र लगा सस्याची क्या सूत्र कहाँ क्या लगा आताम झ में नहीं लगे आतम झ आतम ई कितने तन में सस्याची से अवकार का लुप हो गया इसलिए आतंग तो नहीं लगे फिर वो बोलो अक्रिक सपक्ष हो गया सिच पक्ष में धातु हाँ अमागम हो जाएगा नहीं सिच पक्ष में क्या सूत्र है लिंग सिचा वात्मनिबद्ध स हो जाएगा सिच हो जाएगा की आत्वन पद है हो जाएगा तो अम आगमन नहीं होगा तो बने गुणा आदि नहीं होगा कित एक स तो खसा, खसा ना, शीज़ शीज़ पक्ष सिंह से तो वृद्धि हो जाएगी क्या सूत्र अभी हो ना आत्वन पद पर हो गया आत्वन पद हाँ आत्मनिपद नहीं प्राप्त है तो आत्वन पद गुणा नहीं होगा गुणा हो जाएगा क्यों नहीं होगा लिंग स्विच अब सु झला दिलिंग सिंचुन हो गया कीपी कित की होने से अम नहीं हुआ तो अकृक्षत ख्यात, अकृक्षत क्या बनेगा अकृष तक हकृष्ट बनेगा सिच का लोप हुआ किस सूत्र से अच्छा पर देखो तो अक्रिश ये सिज त आत है हुआ नहीं कि सूत्र से कारण अम आगम नहीं हुआ और गुण भी नहीं हुआ और आगे तो है के आगे बीच में झलझल से सकार का लोभ हो गया और स्टूनाश से तह तो हो गया तो क्या रो बनेगा अकृष्ट आता माने पर क्या बनेगा झलझल लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा लगे। लगे तो वहां बनेगा अक्री क्षाता आगे बोलो अक्री क्षंत बनेगा अब आत्मनिपद है ना हैं, झंत तो हो जाएगा क्या बनेगा अक्री क्षंत अनत तो कैसे ये ये साप क्या ना सिज पक्ष अच्छा हाँ सिज पक्ष है ना ठीक है शिज पक्ष होने से आत्मनिपद अनत तो झक हो जाएगा अतः तो क्या बनेगा अक्री क्षत फिर से बोलो अक्रिक्षा, लोप हो जाएगा अरे अक्रि, सकारा, अक्री तो ढ्व कहा होगा स्टूनाष्ट हो जाएगा ये इन सिद्ध हो नहीं लगेगा स्टूनाष्ट हो जाएगा अक्रिढ़ अक्रीडम एक ड रहेगा ड और ढम डोड़े नहीं कृष्य के सकार को हो जाएगा झलाम जस जस से ड हो जाएगा ढ को हो जाएगा ढ की सूत्र से स्तुनास्त्र ना होने के बाद स को हो जाएगा ड किस सूत्र से झलाम जस झसी तो स को क्या होगा ड अक्री के आगे क्या बनना है आगे क्या है ड नहीं ढ क्या रू बना अक्रे ढम अभी शुरू से बोलो फिर अकृष्ट अकृक्ष अकृक्ष भाई कह है अकृक्ष भाई अकृक्ष भाई फिर बोलो अकृष्ट ये पूरा हो गया लुंग लकार परसमब लिंग लकार में आमागम होगा परिसमबद्ध में आमागम पक्ष में क्या बनेगा अक्र अक्रक्षत बोलो आत बोलो अक्रक्षत आम आगम पत बोलो है अकर क्षत अकर क्षत बोलो अकर नहीं अम आगम अक्र अक्र क्षत बोलो अम नहीं होगा तो गुण होगा से तो क्या बनेगा अकर् क्षत क्या बनेगा हम बोलो और क्या बचा पर किस पक्ष में है अम अभा पक्ष में अम पक्ष हो गया था अम अभा पक्ष में पुगंध गुणा होगा है किस तरह से क्या बनेगा अकर्ष बोलो अभी रूपचंद्रिका बंद करो पुस्तक बंद करके एक प्रश्न का उत्तर दे दो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप दिखाओ लिखकर लुंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में जितने रूपने मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप जितने रूपने जितने रू बने परिसम क्या है पता लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लिखाओ लुंग लकार रिंग नहीं लुंग जिसको नहीं आता है इतने कम से कम कितने रूप बनेगा संख्या लेकर दिखा दो रूप नहीं आता है तो कितने रूप बनेगा लेकर दिखा दो हैं पूछ करके ये विद्यालय की परीक्षा नहीं <laughs> कर कितने रूप बनेगा संख्या लिखा दो चार कहा नश्म पद में तीन आत्मनिपद में दो कितने पे पर्स में तीन क्यों हुआ चिली को सीज़ विकल्प से होगा और एक पक्ष में सौ चिली को सीज़ विकल्प से क्यों होगा किस उत्तर से चिली को सीज़ विकल्प सौ और सीज़ हुआ और इसमें आम पक्ष में एक आम अभाव पक्ष में एक आम किस पक्ष में होगा सीज़ पक्ष में स्विच पक्ष में आम अम अभाव दो रूप हो जाएगा स्विच पक्ष में असक्ष में आम नहीं होगा एक रूपये तो कितने रूप किस में एक सपक्ष रूप क्या बनेगा प्रत्यय क्या है प्रत्यय क्या है त तो है मध्यम पुरस्व त तो है, तो है। तो, तम तम तो। त तो, तो होने से अकृक्ष त तो। किस पक्ष में हुआ सकृक्ष त हुआ जो सिच करेंगे उसमें वृद्धि एक वृद्धि होगी सिंच वृद्धि परेशम शु आम पक्ष में क्या बनेगा आम पक्ष में अकाष्ट आम नहीं करें तो अकाष्ट अकाष्ट अकाष्ट पर तीन हो गया आत्मन पद में एक पक्ष में सिच एक पक्ष में एक पक्ष में क्या होगा अब सिच पक्ष में झल झल हो जाएगा और क्या बनेगा अकृम क्या बनेगा सक्ष में क्या बनेगा क्या रूपचंद देख के अच्छा क्या बनेगा अक्री अक्रीक्ष पद कितने बना दो सपक्ष में क्या बनेगा अक्री है सक्ष में अक्रिक्ष ध्व सिच पक्ष में और अके ढम में पर पक्ष में क्या मानेगा अति क्षत और वृद्धि पक्ष में क्या मानेगा अकाष्ट और हम पक्ष में आकार कैसे वृद्धि पक्ष में ये आम अं पक्ष में आम पक्ष आम पक्ष में क्या मानेगा अक्रा अक्रा अष्ट लिंगलकार हो गया था अभी मिल संग में धातु ही। मिलती बन गया परिसम दी मिलती मिलत आतनपति मिलते मिलते एक जन को बोलो आतनपति में मिलते आगे मिल से, से मिले दिवजन बोलो मिले थे मिले थे मिला वाह बहुत जन बोलो मिलते मिला मय मेल, नहीं आता है लिट लकार में नहीं इसके पद आतोनपद परसम देखा लिट लकार में लो क्या बनेगा आगे बोलो हाँ पद में बोलो फिर शुरू से मिमिली क्या बनेगा दो बनेगा अंग क्या है मिमिल इन तो अंग है लता है और <scores stripoquyas> ये आता है हाँ पर न क्या न क्या बनेगा फिर बोलो इसको लूट में क्या बनेगा मेलिता पुगंध गुण हो जाएगा मेलिता से में में, में? मिलो या मिल तू गुणा नहीं होगा क्यों नहीं था गुणा गीत कौन है ठीक है मिल तू बोलो मिल तू अमिला, अमिला, अमिला मिलेगा बीते लिंग में परिस मत फिर बोलो मिले आत्मनिपद में आशिलिंग में पद में शूट किए थे क्या नहीं हैं? क्यों नहीं लिंग लगा? हैं? क्या क्या लिंग सिंचा वातवर सुनने लगा? मिले तो है? हैं? धातु तो सेट है। सेठ जलाद नहीं मिलेगा क्या सूत्र क्या कारण कित क्यों नहीं होता है वो सताज कहता है ईट पर हलादि पर हो झलादि लिंग सिंचो झलादी मिलेगा तो होगा झलादी क्यों नहीं हुआ लिंग और सिंच झलादी कब होता है जब ईट नहीं होगा धा तो सेट है तो लूट में क्या लूट में क्या बनाता लूट लीट नहीं बोले थे क्या मिलता हाँ तो, तो, तो वहाँ कित नहीं उनसे पुगंध गुण हो जाएगा हैं पुगंध गुणा होगा तो क्या रूप बनेगा मेली शिष्ट बोलो हाँ धूम के समय थोड़ा ध्यान देना लीट लगा रहा हो गया फिर लू लगा रहा रहा बोलते समय विवाह सेट लगेगा इनाम तंग है लकार क्या सूत्र लगेगा तो क्या, लगे so, क्या बनेगा फिर बोलो मेली शिष्ट फरशिम बांग लकार में वृद्धि होगी ना नहीं बातवर झलन से हो ने, नेट ही मालूम नहीं होता नेट निश्चित करे तो पुगन तो गुण लगे होगा ऊपर से गुण हो जाएगा है डर लगता है नेट निश्चित करेगा किसको बात पर झलन तक पुगन तला से लगेगा स्विच की ते नहीं तो क्या रू बनेगा अमे तो बोलो आत्नपद में अमेलिस्ट बनेगा अमेलिस्ट बोलो हमेली ध्व अमेली ध्व हूंग लग रहा मिट्टो तो लगता है उत्तम पुरुष क्या बनेगा बोलो अमे लिसी तेरी बोलो अमे लिस्ट अमे लिस्ट बोलते हो क्या सकार नहीं हमें लेकु होगा क्या होगा ईट होगा ना नहीं तरह से हाँ क्या बन गया परिश्रम देवी आमे लिस्ट तो बोलो आतमी तो बसने